गीता तत्व चिंतन योग की परिभाषा शक्ति के त्याग का मर्म हम निष्काम कर्म, कर्म करते हैं फलाशा छोड़कर दूसरों की सेवा का कार्य करते हैं उस कर्म में हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह पूरी तरह दूसरों के हित के निमित्त ही होता है पर भगवान काम का मंतव्य यह है कि इतने से कर्म योग का पाठ पूरा नहीं हो जाता कर्मफल के प्रति आसक्ति के त्याग के साथ साथ हमें कर्म विशेष के प्रति आसक्ति को भी त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के लिए कर्म करते हुए जीना अच्छा है पर कभी कभी ऐसा होता है कि उस कर्म के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है और उसे हम छोड़ने में कष्ट का अनुभव करते हैं उदाहरणार्थ मैं परोपकार और जन के लिए आश्रम का निर्माण करता हूँ आश्रम के माध्यम से इन गतिविधियों का संचालन करते हुए मैं कर्मयोग के फलासा त्याग रूप पहले सोपान पर तो आरूढ़ होता हूँ पर संभव है कि ऐसा सेवा कार्य करते करते मुझे आश्रम पर ही आसक्ति हो जाए और यदि कभी उसे छोड़ने का अवसर आए तो मुझे मानसिक कष्ट हो यह अपूर्ण कर्मयोग है योग पूर्ण तब होता है जब मुझे साधन पर भी आसक्ति नहीं रह जाती निस्वार्थ से सेवा एक साधन है आत्मज्ञान रूपी साध्य को पाने का एक सक्षम साधन है पर ध्यान रहे कि इस सेवा कर्म पर हमारी आसक्ति ना हो और जब प्रयोजन उपस्थित हो तब हम उसे छोड़ भी दे सकें कर्म में रस तो आए पर उससे नशा या उसमें आसक्ति ना हो कर्म में नशा होता है उससे भी बचना चाहिए यह योग का दूसरा सोपान है कर्म में आसक्त होना भी योग की एक प्रमुख बाधा है इस प्रकार गीता में असंग या अनासक्ति का तात्पर्य द्विविध है कर्मफल से असंग हो जाना और साथ ही कर्म से भी तभी तो आगे चलकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन कर्म करते हैं लोक संग्रह की इच्छा वाले ज्ञानी पुरुष को आसक्ति छोड़ उसी प्रकार कर्म करना चाहिए कर्म से असंगता का तात्पर्य कर्म विमुक्ता न हो कर्म विशेष के प्रति आसक्ति का अभाव है वैसे यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो कर्म विशेष के प्रति आसक्ति भी उससे निकलने वाले फल के प्रति आसक्ति का ही एक प्रच्छन्न रूप है अतः फलाशक्ति का त्याग कहने से शास्त्रीय तौर पर कर्माशक्ति के त्याग का कथन भी हो जाता है तथापि दोनों आसक्तियों के त्याग का अलग अलग कथन हमारे लिए विषय को अधिक स्पष्ट कर देता है श्री भगवान भी अन्यत्र कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों का अलग अलग उल्लेख करते हैं और दोनों के त्याग का उपदेश देते हैं यह असंगता योग यानी कर्म योग का प्राण है और गीता का भी तभी तो भगवान कृष्ण बारम्बार इसे दोहराते हैं यथा ब्रह्मण्यादा कर्मा संगम करोति कौती योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ताशुद्ध कर्मा संगम त्यक्त्वा त्यक्त फलानी चक्ति फल्च आदि वे स्थान स्थान पर अनासक्ति और अनासक्त पुरुष की प्रशंसा करते हैं बुद्धि सर्वत्र जितात्मा यहांबुद्धिसितागतस्पृह असक्त कर्मसु असक्त स विशिष्य से तस्द सत्तम सत् कर्म कर्म सामचर असक्त्याचर कर्म परमाति पुरुषः आदि